एक बार ओम का उच्चारण करेंगे दर्शन का पाठ पढ़ रहे थे सूत्र चौथे अध्याय का सत्ताईसवा यहां तक हुआ न नाग शांति मणिवर्ध अब इससे अगला सूत्र देखिए सूत्र अठाईसवां है चौथा अध्याय सांख्य दर्शन बोलिए दोष दर्शनाद उभयोग इस सूत्र में बताते हैं उभय का अर्थ दोनों भोक्तापन व भोग्य पदार्थ इन दोनों के दोष देखने से राग की निवृत्ति होती है राग कैसे हटाया जाए इस प्रश्न का उत्तर है संसार की चीजों में जो राग बना हुआ है उसको कैसे दूर करें उसका उपाय बताते हैं कि दोनों में दोष देखें एक तो भोगता में और एक भोग्य पदार्थ में भोगता है जीवात्मा यदि वो सुख भोगने के उद्देश्य से भौतिक चीजों का प्रयोग करता है तो वो भोगता बन जाता है उसका उद्देश्य है सुख भोगना मुझे सुख लेना है तो जितनी भी वस्तुएं हैं खाना पीना रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी सोना चांदी वो सब चीजों का सुख लेना शुरू कर देगा जब वो सुख लेना शुरू कर देगा तो वो भोक्ता बन गया अब भोक्ता बनने पर क्या क्या दोष आएंगे क्या समस्याएं पैदा होंगी उसका विचार करें और जिन जिन चीजों को वो भोगता है उन चीजों का नाम है भोग्य जो ये संसार के पदार्थ हैं ये भोग्य है भोगने योग्य तो भोगने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें भी कुछ दोष हैं उन भोग्य पदार्थों के दोषों को यदि जीवात्मा साधक देखेगा उन दोषों को देखेगा जो भोग्य पदार्थ में तो ये दोनों के दोष देखने से उसको राग हट जाएगा वैराग्य हो जाएगा अब क्या क्या दोष हैं कैसे कैसे दोष हैं पहले भोक्ता का दोष सुनिए साधक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं यदि भोक्ता बनता हूँ मैं यदि इन पदार्थों का सुख लेता हूँ तो क्या परिणाम निकलेगा परिणाम निकलेगा कि मुझ में सुख भोगने के संस्कार बनेंगे राग के संस्कार बनेंगे सुखानुषयी राग जैसे जैसे मैं सुख भोगूंगा तो मुझ में वो राग के संस्कार बनेंगे फिर वो संस्कार क्या करेंगे मेरे अंदर बार बार इच्छाओं को उत्पन्न करेंगे कि वही सुख दोबारा भोगना चाहिए और जब इच्छाएं पैदा होंगी तो फिर मैं उस तरह के कर्म करूंगा और जब कर्म करूंगा तो फिर उसके हिसाब से मुझे जन्म मिलेगा जाति आयु भोग ये सकाम कर्म करूंगा मुझे जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा तो मेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा मेरे दुख तो चलते ही रहेंगे हमेशा ही चलते रहेंगे दुख कभी भी समाप्त नहीं होंगे ये सारे दोष वो भोक्ता बनने में देखता है और यदि मैं भोक्ता नहीं बनता हूँ इन चीजों का सुख नहीं लेता हूं तो मुझ पर संस्कार नहीं पड़ेंगे संस्कार नहीं पड़ेंगे तो इच्छाएं पैदा नहीं होंगी इच्छाएं पैदा नहीं होंगी तो मैं उस तरह के सकाम कर्म नहीं करूंगा जब सकामकर्म नहीं करूंगा तो मुझे जातियायु भोग नहीं मिलेगा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा और मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तो इस तरह से वो चिंतन करता है और भोक्ता बनने में ये ये दोष आते हैं वो ऐसे विचार करता है फिर सोचता है कि मुझे दुख भोगने हमेशा या इनसे छूटना है तो आपसे कोई पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे दुख भोगना या छूटना छूटना छूटना है तो फिर ये भोक्ता वाले दोष देखना शुरू करें यदि मैं भोक्ता बनूंगा तो मुझे ये सारे दोष आएंगे और मेरा बार बार जन्म-मरण होता रहेगा और भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार आंधी तूफान बाढ़ भूकंप ये सारी समस्याएं मुझे भोगनी पड़ेंगी ये भोक्ता बनने में दोष है ऐसे देखना चाहिए तो भोक्ता बनने की रुचि धीरे धीरे कम होने लगेगी उसका रिजल्ट आएगा भोक्ता बनने की रुचि धीरे धीरे कम होती जाएगी जितना जितना अधिक चिंतन करेंगे जितना जितना इसको बार बार दोहराएंगे उतना उतना इस बात का संस्कार बनेगा हमारे अंदर कि भोक्ता बनने में खतरा है हानि है तो जैसे जैसे यहाँ हानि दिखाई देगी वैसे वैसे रुचि कम होती जाएगी और भोक्ता बनने का विचार ढीला पड़ता जाएगा और अब भोग्य के दोष देखिए जिस वस्तु को हम भोगते हैं भौतिक वस्तु में फल दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई सोना चांदी मकान मोटर गाड़ी इन्हीं चीज़ों का ही सुख लेते हैं ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं, प्रकृति से बनी हैं अब इनमें क्या दोष है इनमें ये दोष है हैं कि भौतिक वस्तुएं हमेशा सुख नहीं देती एक ये दोष है आप रसगुल्ला खाइए गुलाब जामुन खाइए मिठाई खाइए कुछ भी खाइए खाते रहिए लगातार कितनी देर तक खा सकते हैं पाँच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बस फिर बोर हो जाएंगे थक जाएंगे वही मिठाई है आप पंद्रह मिनट के बाद उसमें ज़्यादा सुख नहीं ले सकते तो इससे क्या परिणाम निकला कि यह भोग्य पदार्थों का सुख थोड़ी देर का है क्षणिक कोई दो मिनट कोई पांच मिनट कोई दस मिनट और लोभ के मारे ज्यादा खा लिया तो रोग पड़ेंगे कभी बीमार हो जाएंगे सुख की बजाय दुख हो जाएगा तो इस तरह से ये जो भोग्य वस्तु है ये लगातार सुख नहीं देती है और हमेशा सुख नहीं देती है ज्यादा भोग लिया तो दुख भी देती है बीमार कर देगी अगली बात हमेशा वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हर व्यक्ति को सारी सुविधाएं हमेशा नहीं मिलती इतिहास बताता है यहां तो बड़े बड़े राजाओं को भी घास की रोटियां खानी पड़ी जंगल में चले गए उनका राज्य छिन गया याद आया कौन थे वो राजा महाराम प्रताप तो यहां तो राजाओं की भी ऐसी हालत हो जाती है सारी सुविधाएँ छिन जाती हैं और उनको भी ऐसे दिन देखने पड़ते हैं खाने को भी ठीक से रोटी ना मिले तो आप और हम तो कोई राजा नहीं हैं कल तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीचा हो ही सकता है अब आपको जितनी सुविधाएं अपने घर में मिलती हैं यहाँ थोड़ी मिलती हैं यहाँ उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ तो तपस्या करनी पड़ती है वहाँ तो आप ऐसी सी रूम में सोते हैं यहाँ कहाँ ऐसी है ठीक <laughs> है ना तो हमेशा सारी सुविधाएँ नहीं मिलती तो ये भौतिक वस्तुओं में ये भी समस्या है कि हमेशा नहीं मिलती कभी कभी मिलती हैं फिर लगातार सुख नहीं देती फिर ये जो भौतिक वस्तुएं हैं जिनका हम सुख लेते हैं ये भौतिक वस्तुएं है, परिणामी हैं बहुत देर तक टिकती नहीं वस्तु खराब हो जाती है सेब रखो केला रखो दो दिन न चार दिन में बिगड़ जाएगा आप चाहते हैं हमेशा ही मिलता रहे और ये रखा रहे ढेर सारे सेब इकट्ठे रख लो और खाते रहो महीने भर वो महीने भर टिकते ही नहीं उसमें परिवर्तन होता है थोड़ी देर में वस्तु बिगड़ जाती है दूध तो बहुत जल्दी बिगड़ता है, है सुबह का दूध शाम तक बिगड़ जाएगा वो टिकता नहीं ज्यादा, तो कोई वस्तु जल्दी बिगड़ती है कोई कुछ देर में बिगड़ती है ये बिगड़ जाती है इनमें परिवर्तन होता है परिणाम होता है ये परिणामी पदार्थ हैं टिकते नहीं हैं ये एक समस्या है फिर अगली समस्या है कि जितने भौतिक पदार्थ हैं ये सब प्रकृति से बने भोग्य पदार्थ और प्रकृति में तीन तरह के पार्टिकल्स हैं कौन कौन से सत्व रज और तम इन तीन में से अच्छे कितने है? एक, एक है और बाकी दो गड़गड़ और दुनिया की कोई भी वस्तु अकेले सत्व से बनती नहीं उसमें रजोगुण भी होता है और तमोगुण भी होता है कम अधिक अनुपात में मात्रा कम अधिक होती है पर होते तीनों हो है कितनी भी अच्छी वस्तु हो घी दूध मलाई मक्खन मिठाई कुछ भी हो सात्विक पदार्थ जिसको आप बोलते हैं उसमें भी रजोगुण और तमोगुण बैठा है तो पूरी शुद्ध वस्तु मिलती नहीं यहाँ हमको चाहिए पूरी शुद्ध वस्तु तो ये सारे भोग्य पदार्थ के दोष है इस तरह से जब हम भौतिक वस्तुओं में दोष देखते हैं तो फिर धीरे धीरे इनमें राग खत्म हो जाता है क्या क्षणिक वस्तु के पीछे क्या भागना छोड़ो और ऐसे भी तो हम कितनी बार इनको भोग चुके खा पी चुके उसके बाद भी शांति तो मिलती नहीं तृप्ति तो होती नहीं एक ये दोष है भौतिक वस्तुओं को भोगने से आत्मा की इच्छाएं शांत नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती हैं क्या आपका यह पहला जन्म है हाँ या नाम बहुत सारे हो गए पहला तो नहीं है पिछले जन्म में क्या किया? किया स्कूल गए पढ़ाई की डिग्री ली पैसे कमाए खाया पिया बूढ़े होके मर गए और फिर अगला जन्म फिर स्कूल गए फिर पढ़ाई की फिर डिग्री ली फिर पैसे कमाए हर जन्म में यही तो कर रहे हैं अब तक लाखों जन्म हो गए पता नहीं कितने हो गए हम भूल जाते हैं लाखों जन्म हो गए हर जन्म में यही करते हैं कितनी बार खा खा के थक गए होंगे हर जन्म में यही सब खाते हैं इतने जन्मों तक भौतिक प्रकृति को भोगा क्या भोग छोटी कल्पना करते हैं, दस लाख जन्म हो गए ऐसा मान लो एक करोड़ भी हो सकते है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं हम तो छोटी कल्पना करते हैं दस लाख जन्म हो गए हमारे अब तक संसार में और हमने इन भौतिक वस्तुओं को भोगा दस लाख जन्मों में हमारी तृप्ति नहीं हुई और जितना जितना सुख भोगते जाते हैं उतनी उतनी इच्छा बढ़ती जाती है कम नहीं होती अच्छा अब इस जीवन को देखिए चलो वो तो भूतकाल की बात है हम ऐसे कल्पना कर रहे हैं वर्तमान का तो प्रत्यक्ष अनुभव है इस जीवन की बात सोचिए इस जीवन में किसी की उम्र पचास साल हो गई किसी की साठ साल हो गई किसी की सत्तर बहत्तर पचहत्तर भी हो गई इतने वर्षों तक जो संसार की वस्तुओं को भोगा क्या तृप्ति हो गई नहीं हुई ये तो प्रत्यक्षण अनुभव है इस जन्म का तो इसके आधार पे पीछे का अनुमान लगा लीजिए जब अब नहीं हुई तो पहले भी नहीं हुई होगी पहले हो जाती तो अब तक मोक्ष में चले जाते यहाँ बैठते ही नहीं हम यहाँ आते ही नहीं दुनिया में अब भी यहीं बैठे हैं इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में इतना भोगने के बावजूद भी हमारी तृप्ति नहीं हुई और इस जन्म में भी नहीं हुई अब इस जन्म के कुछ वर्ष और बचे 20, 30, 40 साल और कोई जी लेंगे कोई 50 भी जी लेंगे अगले 50 वर्षों में क्या आपको लगता है कि हमारी तृप्ति हो जाएगी इन भोग्य पदार्थों से नहीं होगी फिर क्या होगा फिर अगला जन्म और अगले जन्म में फिर भोगेंगे फिर उसका अगला जन्म फिर भोगेंगे अब भविष्य का अनुमान लगाएँ एक लाख जन्म और लेंगे संसार की चीजों का सुख भोगने के लिए क्या अगले एक लाख जन्मों में फिर तृप्ति हो जाएगी नहीं होगी ऐसे सोचना चाहिए पीछे भी नहीं हुई आज भी नहीं हुई आगे भी नहीं होगी फिर क्यों इसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहा कितना भी भोग लो अंत में इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी तो क्या करना फिर को कम करो सुख भोगने का उद्देश्य छोड़ दो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा क्योंकि जब हम भौतिक सुख भोगने का लक्ष्य बनाते हैं तो उसका परिणाम हमेशा दुख ही होगा अंत में दुख ही निकलेगा कैसे निकलेगा तीन प्रश्न है उसका उत्तर सोचिए इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती बढ़ती हैं क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएँ पूरी हो सकती हैं नहीं हो सकती जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी बस तो अंत में दुख ही मिले इच्छाएँ बढ़ाए जाओ अंत में परिणाम दुख ही निकलेगा आखिर कितने ही लाखों जन्मों तक इन दुखों को भोग भोग कर अंत में आपको वही एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा भाई इन इच्छाओं को अब कम करो बढ़ाने से तो परिणाम खराब है घटाओ इच्छाओं को कम करो और सुख लेने का उद्देश्य छोड़ दो इंद्रियों से जो हम सुख लेते हैं वो सुख छोड़ दो फिर क्या करें फिर अध्यात्म की ओर चलो ईश्वर की ओर चलो ईश्वर का ध्यान करो उपासना करो अध्यात्म विद्या को पढ़ो इस विद्या से जो सुख मिलता है वो संसार के भोगों से नहीं मिलता ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से होने वाला सुख विद्या से प्राप्त होने वाले सुख के एक हजार में अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता ये स्वामी दयानंद जी के शब्द आप पढ़ सकते हैं भौतिक इंद्रियों का जो सुख है भोग्य पदार्थों का विद्या से प्राप्त होने वाले सुख का एक हजार में अंश के तुल्य भी नहीं तो विद्या से तो इससे हजार गुना सुख ऊंचा मिलता है और फिर ईश्वर प्राप्ति हो जाए ईश्वर की अनुभूति हो जाए तो उससे और भी ऊंचा मिलता है तो अंत में फिर आपको इधर आना पड़ेगा अभी है जी ब्रह्म विद्या और दूसरी विद्या भी हो ना सांसारिक उससे भी ज़्यादा सुख मिलता है विद्या से कोई भी विद्या हो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो विद्या का सुख बहुत ऊँचा है और ये खाने पीने का सुख बहुत घटिया है एक मैथमेटिक्स के टीचर थे एक सवाल को हल करने में लगे हुए थे वो हल नहीं हो पा रहा समाधान नहीं मिल रहा मेहनत करते रहे करते रहे पंद्रह दिन बाद जाकर उनको उत्तर मिला पंद्रह दिन बाद मेहनत करने के बाद उनको उस सवाल का उत्तर ठीक समझ में आ गया अब बताइए उनको आनंद होगा या नहीं थोड़ा होगा या ज़्यादा और उसकी तुलना में चार गुलाब जामुन खिला दो उनको वो मज़ा नहीं आएगा जो सवाल का उत्तर मिलने से आएगा हाँ या ना बस आ गया ना समझ में ऐसे विद्या का सुख बहुत ऊँचा है उन रसगुल्ला गुलाबला में खाने से वो मजा नहीं आता जो प्रश्न का उत्तर मिलने से आता है इससे पता चलता है विद्या का सुख बहुत ऊंचा है और ईश्वर का सुख इससे भी ज़्यादा ऊंचा है सीधा सीधा ईश्वर का आनंद वो इस विद्या के सुख से भी बहुत ऊंचा है तो ऐसे हम विचार करेंगे तो हमारी भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी और ये भोग्य पदार्थों में सारे दोष दिखाई देंगे और हमको धीरे धीरे राग खत्म हो जाएगा और वैराग्य उत्पन्न होगा तो योगाभ्यासी को इस तरह से सोचना चाहिए कोई भी वस्तु हो सुख के लिए नहीं भोगनी जीवन रक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं उसका मना नहीं है आप पंखा चलाइए कूलर चलाइए ए चलाइए अच्छा भोजन खाइए घी दूध मक्खन मलाई मिठाई खाइए सुख नहीं लेना जीवन रक्षा के लिए उपयोग करना शरीर को अच्छा बनाना स्वस्थ बनाना बलवान बनाना है व्यायाम करना है और पढ़ाई करनी है फिर प्रचार करना है फिर ध्यान लगाना है समाधि लगानी है मोक्ष में जाना है इस काम के लिए हमको शक्ति चाहिए और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अच्छी क्वालिटी का भोजन होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का भोजन खाओ कोई बुराई नहीं है बढ़िया चीज़ खाओ जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है और हितकर भोजन नहीं खाना चाहिए सस्ता महंगा मत देखो दो रुपये महंगा रखो कोई चिंता नहीं है और पैसे हैं कि इसलिए इसीलिए तो हैं जमा करने के लिए नहीं है खर्च करने के लिए और जितना अच्छा भोजन खिलाएँगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा जितना घटिया खिलाएँगे उतना पाप लगेगा इसलिए खुद भी अच्छा खाओ कोई अतिथि आए तो उसको भी अच्छा खिलाओ बढ़िया खिलाओ तो इस प्रकार से इन सब वस्तुओं का हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए परोपकार के लिए समाधि लगाने के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है सुख लेने के लिए नहीं सुख लिया तो खतरा है आएगा आएगा उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा ब्रेक लगाना पड़ेगा सुख तो आएगा मिठाई खाएंगे गुलाब जामुन खाएंगे, सुख तो आएगा उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी अगर मोक्ष में जाना है तो ये तपस्या करनी पड़ेगी आज से 40 वर्ष पहले जब हम गुरुजी के संपर्क में आए नए नए तो हमारे गुरुजी कहते थे मैं बादाम खाता हूँ और मैं सुख नहीं लेता मैं मिठाई खाता हूँ मैं सुख नहीं लेता हमने कहा गुरु समझ में नहीं आया वही बात जो आपकी वही मेरी थी हमने कहा गुरु जी समझ में नहीं आया आप मिठाई खाते हैं और आप सुख नहीं लेते हमारी तो समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है हमने भी यही कहा बोले बिल्कुल हो सकता है हमने कहा कैसे हो सकता है हमको समझाइए हम सीखना चाहते हैं आप मिठाई का सुख नहीं लेते हम भी ऐसे बनना चाहते हैं हम भी योग करना चाहते हैं हम भी मोक्ष में जाना चाहते हैं बोले सिखा देंगे बोले तपस्या करनी पड़ेगी हमने कहा हम तैयार हैं आप सिखाइए तो उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई दो तीन मैं भी आपको बता देता हूँ आप भी उसका लाभ उठाएं तो लगभग 40 वर्ष पहले गुरुजी ने कहा भाई अगर आपको इन चीजों का सुख नहीं लेना है तो पहला नियम यह बनाओ कि आज के बाद फरमाइश नहीं करेंगे क्या बोलो फरमाइश नहीं करेंगे आज राजमा बनाओ आज सफेद चने बनाओ आज पूरी बनाओ आज हलवा बनाओ आज खीर बनाओ आज ये आइटम बनाओ आज वो आइटम बनाओ फरमाइश कुछ नहीं जो मिले चुपचाप खा लेने का स्वास्थ्य के लिए खाना है सुख के लिए नहीं आप फरमाइश करेंगे मतलब आपके दिमाग में क्या है आज इसका सुख लेना है आज उसका सुख लेना है सुख नहीं लेना है तो फरमाइश बंद करो बोलिए साहब हाँ जो अनुकूल ना पड़े मत खाओ छः आइटम है भोजन में दो आइटम अनुकूल नहीं छोड़ दो चार खा लो और ऐसी एमरजेंसी है कि वो खानी ही पड़ेगी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर थोड़ी खाओ कम खाओ एक टाइम छोड़ दो दो आइटम खा लो दो आइटम छोड़ दो चल जाएगा काम, एक दिन नहीं खाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दिन नहीं खाएंगे या कम खाएंगे, थोड़ा इधर उधर कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले बहुत खा रखा है शरीर में पहले बहुत माल भटा मसाला कर रखा है एक आध टाइम नहीं खाएँगे कोई फर्क नहीं पड़ता तो एक गुरु ने उपाय बताया कि फरमाइश बंद करो हमने कहा यस सर आज से स्वीकार 40 साल से नियम बना लिया आज तक कभी फरमाइश नहीं की हम जाते हैं प्रचार में लोग पूछते हैं गुरु जी क्या खाएंगे हम कहते हैं जो आप खाएंगे वो हम खाएंगे हम फरमाइश नहीं करते जो सादी दाल रोटी आप खाते हैं वो हम खाएंगे हम फरमाइश नहीं करते हमको सुख नहीं लेना हमको जीतना है इंद्रियों को जीतना है मन को जीतना है भोगों का सुख नहीं लेना हमको मोक्ष में जाना है तो 40 वर्ष हो गए हम कभी फरमाइश नहीं करते दूसरा उपाय बताया गुरु जी ने कि जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कह रहे थे ना उस खाएंगे तो सुख मिलेगा तो जो अच्छी अच्छी सुखदायक वस्तुएं हैं कोई गुलाब जामुन है खीर है पूरी है हलवा है मिठाई है तो कभी कभी इन चीज़ों को खाना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए उसको बंद कर दो और फिर अपना परीक्षण करो कि उसके बिना जीवन कैसा लगता है कष्ट तो नहीं होता नहीं खा रहे मिठाई एक महीने के लिए मिठाई बंद करो और फिर अपना परीक्षण करो कैसा लगता है आसानी से जीवन चलता है या कोई दिक्कत आती है कठिनाई होती है बार बार इच्छा उठती है खाने की अब उस इच्छा को रोक पाते हैं नहीं रोक पाते अपना परीक्षण करो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करो तो हमने वो एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया तो उस समय हम अपना थैला रखते थे उसमें बादाम रखते थे काजू रखते थे मुनक्का रखते थे और रोज दंड बैठक लगाते थे व्यायाम करते थे छोटी उम्र थी तब तो खूब व्यायाम भी करते थे और घी का डब्बा रखते थे देसी घी चार किलो अपने साथ रखते थे घूमते रहते थे पढ़ते पढ़ाते थे तो हम क्या करते थे एक महीने तक तो घी नहीं खाएंगे जो दाल सब्ज़ी में होगा वो खाएँगे छोंक लगा बस उतना है. हम ऊपर से घी डाल के खाते थे व्यायाम करते थे तो घी खाना पड़ता था तो एक महीने का नियम बनाया घी नहीं खाएंगे ऊपर से नहीं डालेंगे जो दाल सब्ज़ी में छोंक लगेगा बस बसुधा तो एक महीना नहीं खाएगी घी फिर देखा कैसा लगा बहुत अच्छा रहा कोई दिक्कत नहीं आराम से एक महीना पास हो गया बड़ा उत्साह मिला बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बिना घी के जी सकते हैं तो हम घी के तो हम गुलाम नहीं हैं नहीं मिलेगा तो ना सही बिना हम आराम से जी सकते हैं फिर एक महीना दूध बंद कर दिया सुबह भी नहीं रात को भी नहीं दूध पीना ही नहीं महीने भर तक दूध नहीं पिएगा और दंड बैठक मारेंगे व्यायाम करेंगे सारी दिनचर्या वैसी करेंगे दूध नहीं पिएँगे नहीं पिया एक महीना दूध बहुत अच्छा चल गया फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए तो एक बार मिठाई का प्रयोग किया चीनी थोड़ा शरीर में कुछ गड़बड़ भी हो गई थी तो वैद्य जी ने कहा भाई दो महीने तक चीनी नहीं खाना चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाना हमने कहा वाह बहुत बढ़िया हमारे तो साधना में भी सहायता मिल जाएगी शरीर भी ठीक हो जाएगा तो हमको तो बहुत मज़ा आ गया तो हमने दो महीने तक चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई बंद कर दिया दो महीना बहुत अच्छा पार हो गया हमें तो बहुत उत्साह मिला कि हम बिना मिठाई के जी सकते हैं बिना सुख लिए जी सकते हैं बड़ा उत्साह बढ़ गया इतना उत्साह बढ़ गया हमने कहा इस प्रोग्राम को एक महीना और आगे बढ़ाओ तीन महीने तक नहीं खाएंगे फिर तीन महीना पार हो गया बहुत अच्छा लगा फिर चार महीना कर दिया पाँच महीना छ महीना आठ महीना आठ महीने तक कोई चीनी नहीं खाई चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई आठ महीने तक चलाया तो हमें तो बहुत मजा आ गया हमने कहा मन को जीत सकते हैं इंद्रियों को जीत सकते हैं बिना सुख लिए जी सकते हैं गुरु जी ने ठीक कहा था अब समझ में आ रहा है कि हाँ बिना सुख लिए जी सकते हैं बिना सुख लिए खा सकते हैं फिर आठ महीने तक जब नहीं खाई मिठाई तो जो खिलाने वाले लोग थे यजमान लोग वो परेशान हो गए और कहने लगे गुरु बहुत तपस्या हो गई अब मिठाई शुरू करो बहुत तपस्या हो गई फिर जबरदस्ती लोगों ने शुरू कर दिया खिलाना फिर हमने कहा चलो ठीक है हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया अब हम खा लेंगे फिर तब से थोड़ा बहुत खाने लग गए ये दो उपाय हो गए फिर एक उपाय बताया कि जब आप कोई वस्तु भोजन खाएं कोई भी मिठाई आदि खाएं कुछ भी खाएं तो अपने मन में उसको ब्रेक लगाएं, सुख नहीं लेना सुख जो लिया जाता है वो इंद्रियों से नहीं लिया जाता मन से लिया जाता है, ये बात थोड़ी सूक्ष्म है थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करें इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है आँख से रूप का पता चलता है ये काला है नीला है पीला है सफेद है गोल है चौकोर है क्या शेप है क्या डिजाइन है क्या कलर है आँख तो केवल इतना बताती है अब वो जो सूचना मिलती है ये वस्तु ऐसी है इसका रूप रंग आकृति कलर डिजाइन ऐसा है वो सारी सूचना मन में पहुंचा देती है अब आगे आत्मा जब मन में उस फोटो को देखता है कि अच्छा ऐसी ऐसी आई अब आत्मा मन से चाहे तो उसका सुख लेवे चाहे तो न ले वो आत्मा की इच्छा है और वो उसका साधन है वहां पर मन एक फोटो एक आदमी को पसंद आती है दूसरे को नहीं आती फोटो तो वही है हाँ यह ना एक चित्र है बड़ी अच्छी सीनरी है एक को पसंद आई दूसरे को नहीं आई एक कपड़ा है उसी डिजाइन का एक को डिजाइन पसंद आया दूसरे पर नहीं आया क्यों डिजाइन तो सेम है आंखें भी सेम है सबको वैसा ही डिजाइन दिख रहा है को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा वो अपनी अपनी पसंद है तो इंद्रियों से क्या होता है रूप का पता चलता है रस का पता चलता है इंद्रियों से रूप रस गंध आदि पांच विषयों का ज्ञान होता है अब उस ज्ञान होने के बाद उस चीज में सुख लेना या न लेना यह आत्मा की इच्छा पे डिपेंड करता है तो गुरु जी ने कहा कि खीर खाओ हलवा खाओ मिठाई खाओ रोटी खाओ दाल सब्जी कड़ी खिचड़ी सब खाओ पर सुख मत लो हमने कभी कैसे करें बोले मन में ब्रेक लगाओ कि इसका सुख नहीं लेना है खीर खानी है पर सुख नहीं लेना मिठाई खानी है पर सुख नहीं लेना है? कड़ी खानी है सुख नहीं लेना पकौड़ा मिल जाएगा तो खा लेंगे पर सुख नहीं लेना सुख को ब्रेक लगाओ तो धीरे धीरे अभ्यास करो धीरे धीरे इसका रिजल्ट आएगा क्योंकि सुख लिया जाता है मन से अब मन से कैसे सुख लेता है इंद्रिया तो रस का ज्ञान कराएंगी आपने गुलाब जामुन मुँह में डाला तो रसना इंद्रिय अगर आपका शरीर स्वस्थ है बुखार उखार नहीं है तो मीठा रसगुल्ला कैसा लगेगा मीठा लगेगा रसगुल्ला गुलाब जामुन जो भी तो रसना इंद्रियों का काम है वो मिठास का ज्ञान कराएगी और उसका जो भी टेस्ट है वो बताएगी इसका स्वाद ऐसा है इसका स्वाद ऐसा है कढ़ी का स्वाद ऐसा है खिचड़ी का ऐसा है हलवे का ऐसा है खीर का ऐसा है वो स्वाद बता देगी अब काम शुरू होता है मन से आत्मा का तो आत्मा क्या करता है जब रसगुल्ला गुलाब जामुन मुंह में डालता है और वो उसका स्वादिष्ट लगता है तो वो मन से दोहराता है वाह मज़ा आ गया आज तो मज़ा आ गया बहुत बढ़िया टेस्टी ये जो बात आप मन में दोहराते हैं बस यही खतरे वाली है अगर आपने मन में दोहरा दिया कि वाह मजा आ गया तो समझ लीजिए आपने सुख ले लिया ये है सुख लेने का मतलब और मन में नहीं दोहरा भोजन अच्छा है स्वादिष्ट है पका हुआ है ठीक पका हुआ है बुद्धिवर्धक है स्वास्थ्यवर्धक है पुष्टिकारक है और अच्छा है साफ सुथरा बना हुआ है आपने भोजन खा लिया ठीक है मन में नहीं दोहरा कि बहुत अच्छा है बड़ा स्वादिष्ट है बहुत टेस्टी है ये नहीं दोहरा बस खा लिया तो गुरुजी ने कहा ऐसे खा लो मन में मत दोहराओ बहुत अच्छा है बहुत मज़ेदार है ये नहीं दोहराना तो आप सुख लेने को ब्रेक लगा सकते हैं तो मैंने काम शुरू कर दिया तो कहना पड़ेगा बहुत अच्छा खाना है हाँ हाँ वो बताएंगे वो बताएंगे वो बताएंगे बताएं। तो पंद्रह वर्ष तक लगातार मेहनत की मैंने ब्रेक लगाई सुख नहीं लेना है तो फरमाइश बंद कर दी फरमाइश नहीं करेंगे पीछे माताजी बैठी हैं रश्मि बैन इनके यहाँ जाता रहता हूँ कहते गुरु जी क्या खाएंगे मैं कहता हूँ आप खिलाएंगे फरमाइश तो हम करते नहीं ऐसे और बहुत सारे लोग हैं किसी के यहाँ भी फरमाइश नहीं करते तो हम फरमाइश करते नहीं कभी कभी छोड़ देते हैं पंद्रह दिन महीना बंद कर देते हैं नहीं खाएँगे और मन मन से उसको ब्रेक लगाते रहे पंद्रह वर्ष तक लगातार कि सुख नहीं लेना खीर खानी है सुख नहीं लेना मिठाई खानी है सुख नहीं लेना है नहीं लेना है नहीं लेना है ऐसे ब्रेक लगाते रहे पंद्रह साल के बाद जाके समझ में आ गया कि हाँ बिना सुख लिए खाया जा सकता है पॉसिबल है तब हम भी जीत गए तो फिर तब से अब हम भी बिना सुख लिए खाते हैं अब मैं लोगों से कहता हूँ मैं मिठाई खाता हूँ पर सुख नहीं लेता लोग कहते हैं गुरु जी समझ में आया जैसे मुझे नहीं आया था मैं नया नया था तो मुझे भी नहीं समझ में आया अब समझ में आ गया पर मैं बिना सुख लिए खा लेता हूँ एक व्यक्ति ने पूछा गुरु जी पहचान कैसे होगी आप सुख लेते कि नहीं लेते पहचान कैसे होगी सही बात है ना पता तो चलना चाहिए ना कि हम ठीक जा रहे हैं गलत जा रहे हैं तो मैंने कहा पहचान ऐसे होती है यदि वस्तु मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो अगर आप ये सोच सकते हैं नहीं मिली तो कोई बात नहीं तो इसका अर्थ है कि आप सुख नहीं, नहीं ले रहे अगर वस्तु न मिलने पर आपको कोई दुख नहीं हुआ कोई कष्ट नहीं हुआ कोई परेशानी नहीं है तो मान सकते हैं कि हाँ आप सुख नहीं ले रहे और यदि वस्तु नहीं मिली और आप दुखी हो रहे हैं तो सुख राग अब सुख के पीछे राग होता है और राग फिर दुख देता है जब वो चीज़ नहीं मिलती तब दुख होता है तो सुबह भी मैंने बताया था मैं देश भर में घूमता हूँ चालीस साल हो गए देश भर में जाता हूँ तरह तरह के लोग मिलते हैं तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं कहीं सुविधा मिलती है कहीं नहीं मिलती है मिलती है तो ठीक है और नहीं मिली तो कोई बात नहीं हम तो इसी तीन शब्दों पे जी रहे हैं कोई बात नहीं ट्रेन लेट हो सकती है हो जाती है लेट उस दिन करनाल में मैं ट्रेन पकड़ने गया मुझे लुधियाना जाना था तो घर से नेट पर देख के चला ट्रेन राइट टाइम और स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ जाके देखा दो घंटा लेट दो तो लोग क्या करेंगे घर से चले और देख के चले ट्रेन राइट टाइम और 15-20 मिनट का रास्ता था स्टेशन का घर से अब 20 मिनट स्टेशन जाते जाते वहाँ जाके देखा तो लिखा है कि दो घंटा लेट हमने कहा कोई बात नहीं दुखी नहीं होते हम ट्रेन लेट हो गई कोई बात नहीं फ्लाइट लेट हो गई कोई बात नहीं वो ट्रेन तो लेट हो गई दूसरी है, दूसरी बैठे ये सब बैठे रेलवे वाले इनसे एक बार इनके साथ चले गए चंडीगढ़ तो, मतलब जब भी जैसी भी परिस्थिति वैसे एडजस्ट करना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए क्यों नहीं मिला अगर आप ये तो ये सोचेंगे ना ये क्यों नहीं मिला बस फिर आप दुखी हो जाएंगे ये सोचना नहीं मिला तो कोई बात नहीं तीन शब्द बोलो कोई बात नहीं और मस्त रहो वेदों में ये लिखा है जो सुख लेगा उसको अगला जन्म भोगना पड़ेगा हाँ। आप इच्छा है भोगो हां सात्विक वस्तु में भी यदि सुख लेंगे तो सुख के संस्कार बनेंगे और संस्कार बनेंगे तो राग होगा राग होगा तो अगला जन्म होगा जन्म लेना हो तो खूब भोगू मुझे क्या तकलीफ है मैं तो नहीं भोगता मुझे दुख नहीं भोगना है मुझे तो मोक्ष में जाना है इसलिए मैं तो चालीस साल से पढ़ाऊँ इसके पीछे तो फरमाइश नहीं करना मन से ब्रेक लगाना है करते रहिए करते रहिए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है बोलिए मनीषी में हाँ वस्तु में सुख है है सत्वगुण है ना उसमें एक... वस्तु में सत्वगुण है या नहीं है। खीर में हलवे में सत्वगुण है या नहीं वो तो है है ना में, में एक देखना है। वो उसका विचार है वस्तु में भी सुख है और हमारे विचार को भी साथ जोड़ना पड़ता है एक व्यक्ति को खीर पसंद है एक को नहीं पसंद है एक को हलवा पसंद है दूसरे को हलवा पसंद नहीं है हलवे में तो सुख है एक उसको लेना चाहता है एक नहीं लेना चाहता उसकी इच्छा है तो हमारी इच्छा पे भी तो डिपेंड करता है ना कि उस सुख को हम लेवें या नहीं लेवें दूसरी बात यह है कि एक तो वस्तु में सुख है दूसरा हमारी इच्छा में हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है हम उस सुख को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते अब घर में बच्चे लोग नखरे करते हैं टिंडे की सब्जी नहीं खानी बैंगन की नहीं खानी शलगम नहीं खाना गाजर uh नहीं खाना क्यों जी घर में नखरे करते हैं कि नहीं और बड़े लोग सूख हैं शौक से छोटे नहीं खाते अपनी अपनी रुचि है सब्जी तो वही है एक ही डंकी बनी है रसोई में बोलिए धीरज जी दो दो है। अच्छे तो है। देखो सुख तो लेना नहीं ये इंद्रियों वाला सुख तो लेना नहीं वो तो खतरे वाला है आध्यात्मिक सुख ले सकते हैं बस यहाँ तक ठीक है भोजन अच्छा खाना है पच जाए ठीक से पाचन ठीक हो जाए नींद अच्छी आ जाए स्वस्थ रहे शरीर यहाँ तक ठीक है इसमें भी ज्यादा सुख नहीं लेना टाइम पास इसकी जा है। है। वो हो तब की जा सकती है जब आप 50 साल से ऊपर हो जाए पहले नहीं जब आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो जाए तो हर चीज़ आपको सुटेबल नहीं रहेगी 30 साल का जवान जो भी मिले लक्कड़ हजम पत्थर हजम सब खा जाएगा उसको तो कुछ भी दे तो चल जाएगा फिर पचास के बाद उम्र बढ़ती है ना तो पाचन शक्ति घट जाती है तो मैं भी पहले ये फरमाइश फरमाइश कुछ करता नहीं था अब भी नहीं करता अब कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ कभी कभी अब रात का टाइम में लोग कहते हैं गुरुजी क्या खाएंगे तो मैं कहता हूँ तो भैया सब्जी खिला दो कोई हल्की सी सब्जी खिला दो अब ऐसे ऐसे कभी कभी बोलता हूँ मेरी भी पचास से ऊपर हो गई ना <laughs> मेरी उम्र भी पचास से ऊपर हो गई तो मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बोलना पड़ता है सिर्फ स्वास्थ्य के लिए वो सुख लेने के लिए नहीं है स्वास्थ्य रक्षा के लिए बोल सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं सुख नहीं लेना तो बराबर लगातार ब्रेक लगाते रहिए वर्षों के बाद आप भी जीत जाएंगे फिर आप बिना सुख लिए खा सकते हैं तो हमारी इच्छा होगी तो सुख लेंगे नहीं होगी तो नहीं लेंगे बोलिए हम्म ठीक है बिल्कुल ठीक है इसको छोड़ हम्म पूरा ध्यान लगा के भोजन करें आप दूसरी क्या बात बात आखिर में हाँ ठीक है उसमें मतलब ज़्यादा रुचि नहीं ले ठीक बात तो ये हो गया दोष दर्शनाद उपयोग जब हम भोक्ता और भोग्य में दोष देखेंगे दोनों पदार्थों में तो राग हट जाएगा इस तरह से हमको दोष देखना चाहिए तो हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं अब कहते हैं भाई संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी संपत्तियाँ हैं बहुत सारी बड़े बड़े सेठ हैं उनके पास बहुत पैसे हैं बंगले हैं मोटर गाड़ी है कल मैंने सुनाया भी था एक बंबई वाला सेठ जो खरमोखती था तो लोगों को क्या लगता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा सुखी है ऐसा लगता है इसलिए सब लोग पैसे के पीछे पड़े पैसा कमाओ पैसा कमाओ जितना पैसा ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा सुखी होंगे ऐसा मानते पर ऐसा नहीं है जो जो संसार में आपको सुखी लोग दिखते हैं वो लोग आपको सुखी दिखते हैं पैसे वाले जमीन वाले संपत्ति वाले मकान वाले बंगले वाले सुखी दिखते हैं वो हैं नहीं कैसे नहीं है अगला सूत्र पढ़िए पता चल जाएगा कपिल मुंड जी का सूत्र है सांख्य दर्शन छठा अध्याय, सूत्र सात बोलिए कुत्रापि कोपि सुखी ना। ना। नीचे लिखा है संसार में कहीं भी कोई भी पूरा सुखी नहीं है सेठ हो खरबपति हो अरबपति हो मंत्री हो प्रधान हो राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो चाहे ओबामा हो चाहे कोई भी हो हैं, बड़ा बड़ा सेनापति हो चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो कोई भी हो दुनिया में कोई भी पूरा सुखी नहीं है तो ऐसा देखे विचार करें तो आपकी भी इच्छा थोड़ी कम हो जाएगी फिर दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है तो फिर क्यों बार बार संसार में जन्म लेना क्यों इन भोगों के चक्कर में पड़ना जब तक भोगों का सुख लेते रहेंगे बार बार जन्म लेना पड़ेगा और जन्म ले लिया तो फिर दुख आएगा पूरा सुखी कोई नहीं है सबके पास समस्याएँ हैं सबकी समस्याएँ कुछ तो कॉमन है और कुछ अलग अलग है पर समस्याओं से खाली कोई भी नहीं है हर एक स्थिति अलग अलग है अपनी समस्याओं को व्यक्ति जानता है दूसरे की जानता नहीं उसको लगता है ये बहुत सुखी है जब उसकी लाइफ में घुसेगा जब पता चलेगा ये तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी है तब पता चलेगा तो पैसे वाले जितने लोग हैं जितना पैसा बढ़ेगा उतना ज़्यादा दुख होगा उतना टेंशन बढ़ेगा वो खर्मोबती सेठ इसीलिए तो कह रहा था मैं तेईस साढ़े तेईस घंटा टेंशन में रहता हूँ सिर्फ आधा घंटा वो थोड़ा हंस लेता था जब दोस्तों से मिलता था सुबह मॉर्निंग वॉक पे तब उसको थोड़ा अच्छा लगता उसके बाद फिर टेंशन चालू वो संपत्तियों की तो टेंशन है तो सूत्रकार कह रहा है दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है अब देखिए वो सामने वेद का एक मंत्र लिखा है नीचे शत समाहर बोलिए सहस्र हस्त अब ये कौन सा का है? नीचे देखिए क्या लिखा है का मंत्र है लोग इस मंत्र को पढ़ते हैं पर पूरे में से आधा ही पढ़ते हैं आधा पढ़ते नहीं समझ गए ना आधे वाला हिस्सा तो पढ़ते हैं, <laughs> हैं। हाथ से कमाओ इधर से कमाओ उधर से कमाओ उधर से कमाओ आधा ही बढ़ते और आधा पढ़ते नहीं वेद कहता है सहस्त्र हस्त संक हजार हाथ तक बांटो जमा मत करो बांटो बांट दोगे तो सुखी रहोगे वो सेठ बांटता नहीं इसलिए दुखी है इसलिए दुखी है तो कमाओ और फिर बांटो बस जीवन रक्षा के लिए साधन रखो ज्यादा नहीं यम में अपरिग्रह लिखा या नहीं है ना अपरिग्रह क्या यही तो है कि बांटो फल्तू मत रखो जितना ज़रूरत है उतना रखो बाकी बांट दो तो आप सुखी रहेंगे वो इससे डबल फायदा है, तो अधार है अधार नहीं, तो तो नहीं।, नहीं सौ हाथ से कमाएंगे सौ हाथ से कमाएंगे एक सेठ ने फैक्ट्री लगा ली पचास मजदूर रख लिए एक मजदूर के दो हाथ पचास के कितने हो गए ना सौ एक फैक्ट्री लगा ली पचास मजदूर रख लिए सौ हाथ से कमा लिया अब उसने एक करोड़ कमा लिया मजदूर फैक्ट्री लगा के एक करोड़ रुपया कमा लिया अब उसने 10-20 लाख रुपए एक करोड़ में से 10 लाख 20 लाख 30 लाख उसने थोड़ी थोड़ा संस्थाओं को बांट दिया कुछ इस संस्था में दे दिया कुछ उसमें दे दिया कहीं गौशाला में कहीं विद्यालय में कहीं अनाथालय में कहीं चिकित्सालय में थोड़ा थोड़ा बाँट दिया हज़ार तक पहुँच गया हो सकता है बाकी साठ सत्तर उसके पास बच गया वो खाए दिए मजा करे और फिर आगे री करे व्यापार में आगे बढ़ाए फिर बढ़ाए तो उसका सीमा रख के बस ज़्यादा बढ़ाए तो टेंशन बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा कमाओ थोड़ा थोड़ा खर्च करो और जो फालतू हो जाए वो बाँट दो अपने भविष्य के लिए पूरा पैसा रखना पहले भी मैंने कहा था अपने भविष्य के लिए बुढ़ापे तक के लिए पूरा पैसा रखना अपना पैसा अपने हाथ में रखना सारा बच्चों को मत देना नहीं तो फिर आपको ऐसे भीख मांगनी पड़ेगी बच्चों से और वो देंगे न देंगे उनकी मर्जी आजकल की स्थिति आप जानते ही आजकल की स्थिति खराब है इसलिए अपनी संपत्ति अपने पास में रखो ये तो पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था लोग अपने पैसे अपने पास रखते थे और फिर आज तो ज़माना कितना बदल गया तो हिसाब से चलना चाहिए तो पैसे कमाओ फिर बांटो मस्त रहो बांटने से क्या होगा डबल फायदा एक तो जो फालतू पैसे की रक्षा करनी पड़ती है उस टेंशन से आप बच गए फालतू पैसा जो था उसकी सुरक्षा करते रहो उसको मेनटेन करते रहो उसका हिसाब लिखते रहो गिनती करते रहो उस टेंशन से छुटकारा दूसरा जो आपने दे दिया दान में वो आपका ऋणेस्ट हो गया अगले जन्म में आपको मिल जाएगा ब्याज समेत है आप व्यापार में पैसा रीन करते हैं ना तो हम ईश्वर के बैंक में डाल देंगे जो हमने दान दे दिया वो ईश्वर के बैंक में जमा हो गया आगे ब्याज समेत अगले जन्म में मिल जाएगा बोलो क्या घाटा और यूं आप कैश एस में रखो या बैंक में रखो तो अगले जन्म में नहीं जाएगा आपके साथ एस में रखो पैसे अगले जन्म में साथ नहीं जाएंगे। दान दोगे तो ज़रूर जाएंगे वो ईश्वर के पास जमा कर दिए ईश्वर हमको और आगे दे देगा इसलिए दान देना चाहिए वेद कहता है बांटो, कमाओ भी और बांटो। पैसे ज़्यादा मत करो कोई आदमी दुनिया में सुखी नहीं है हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं तो इन समस्याओं को समझें आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा फिर कहने लगे अच्छा जी खाते हैं मिठाई खाते हैं घूमते फिरते हैं सैर सपाटा से करते हैं थोड़ा तो सुख मिलता है हमने कहा हाँ मिलता तो है कि इतना तो ले लें दो इतना पर भी क्यों ब्रेक लगा रहे थोड़ा तो ले लें तो उसका उत्तर आगे लिखा है अगला सूत्र देखिए और बोलिए तदपि दुख शबलम पक्षे, पक्षे। नि विवेचका।, विवेचका विवेचक लोग विद्वान लोग मैं हिंदी पढ़ देता हूँ नीचे लिखा है संसार में प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख जो है वह भी दुख से युक्त है इसलिए तत्वज्ञानी लोग उस सुख को भी दुख ही मानते हैं तो विवेचक विचार करने वाले तत्वज्ञानी लोग वो देखते हैं संसार में थोड़ा सा सुख है वो सारा दुख है कल बताया था एक सुख के पीछे कितने चार दुख 20 परसेंट सुख और 80 परसेंट दुख तो फिर क्या सूख हुआ हो तो परसेंट है तो वो कहते हैं छोड़ो इसको भी नहीं चाहिए अच्छा आपको एक ग्लास दूध दिया जाए कितना एक गिलास दूध उसमें इलायची चीनी शक्कर और ये सब सुगध सब डाल दें उसमें केसर वेसर सब डाल दें अब वह थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाल दें दो ग्राम पियेंगे देखो सारा बेकार हो गया ना मिट्टी तो दो ग्राम है और दूध दो तो तीन सौ है 300 सौ में दो ग्राम मिट्टी डालने से सारा बेकार हो गया तो देख लो संसार में जो सुख है वो दुख से युक्त है तो वो बेकार है जैसे आप उस दूध को नहीं पीते जिसमें दो ग्राम मिट्टी डाल दें तो यहाँ सुख के साथ दुख भी तो है फिर इस सुख को क्यों खाना क्यों भोगना नहीं भोगना तो बुद्धिमान लोग ऐसा सोचते हैं वो दुख से बचना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है अगर आप दो ग्राम मिट्टी के दुख से बचना चाहते हैं तो आपको 300 सौ दूध पूरा छोड़ना पड़ेगा दो ग्राम मिट्टी के दुख से बचना चाहते हैं तो 300 सौ दूध छोड़ना पड़ेगा सुख भी छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही संसार के दुख से बचना है तो सुख भी छोड़ना पड़ेगा इसलिए कह रहे हैं बार बार भौतिक सुखों को मत बो ये दुख से मिश्रित है दुख से युक्त है कोई भी सुख यहाँ पर शुद्ध सुख नहीं है केवल सुख नहीं है हर सुख के पीछे चार चार दुख है केवल मोक्ष में बढ़िया सुख है 100 परसेंट शुद्ध वहां दुख बिल्कुल नहीं है तो इसलिए मोक्ष वाले सुख की रुचि रखनी चाहिए सांसारिक सुख की रुचि कम करनी चाहिए इसको छोड़ते जाएं ऐसा विचार चिंतन करें धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा तख्त ज्ञान हो जाएगा और फिर भोगों को भोगना बंद कर देंगे अब एक और सूत्र अंतिम इसको और पढ़ लेते हैं बोलिए यदवा तदवा तदुच्छित्ती ही पुरुषार्थ छित पुरुषार्थ ये छठे अध्याय का सत्तरवा अंतिम सूत्र है संख्य दर्शन का सबसे अंतिम सूत्र है इस अंतिम सूत्र में बताया कि चलो बंधन का जो भी कारण हो एक बात को कई लोग अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं ठीक है तो कोई बात नहीं किसी भी तरीके से प्रस्तुत करें वहां प्रसंग ये चल रहा था इस बंधन का कारण क्या किसी ने कहा स्वस्वामी संबंध ये बंधन का कारण है किसी ने कहा अविद्या जो है वो बंधन का कारण है किसी ने कहा कर्म जो है वो बंधन का कारण है किसी ने का राग जो है वो बंधन का कारण है कुछ भी कहो कोई बात नहीं तो सारी क्या हुआ यदवा तदवा जो भी बंधन का कारण हो आपको जिस भी भाषा में समझ आता हो वही सही तदु्छित्ती उस बंधन के कारण का विनाश करो उच्छित्ती माने विनाश उस बंधन के कारण का नाश करो इति पुरुषार्थ बस ये पुरुष का प्रयोजन है अर्थ का मतलब प्रयोजन पुरुष का मतलब जीवात्मा तो ये जीवात्मा का अंतिम प्रयोजन है बंधन का जो भी कारण हो उस कारण का नाश करो उसके बिना आपका बंधन नहीं हटेगा वैशेषिक दर्शन में सूत्र है छोटा सा सूत्र है बोलिए कारण अभावत् कार्य अभाव सरल सूत्र है यदि कारण को हटा दें तो कार्य हट जाएगा अब बंधन को हटाना चाहते हैं तो वही नियम लागू होगा बंधन का कारण ढूंढो उस कारण को हटाओ बंधन हट जाएगा तो बंधन के कारणों पर लंबी चर्चा चली किसी ने कहा विद्या कारण है किसी ने कहा अविवेक कारण है किसी ने कहा सकाम कर्म कारण है किसी ने कहा रागद्वेश कारण है उन्होंने कहा जो भी हो जो भी कारण हो आपको जो समझ में आता हो वही मान लो बस इस कारण का नाश करो आपका बंधन छूट जाएगा आपका मोक्ष हो जाएगा ये मोक्ष प्राप्त करना ही जीवात्मा का अंतिम प्रयोजन है उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए और ये तब होगा जब संसार में आपको दुख दिखेगा संपत्ति में सम्मान में पद में प्रतिष्ठा में और मेरी तेरी में हर चीज में लड़ाई झगड़े में जब आपको दुख दिखेगा तब आप कहेंगे बाढ़ में भई दुनिया मुझे तो मोक्ष में जाना दुनिया जो करती करने दो मैं अपना बेड़ा पार कर लूँ बार बार तो मुश्किल से नंबर आता है मनुष्यों ने बार बार कहाँ मिलता है बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है बहुत शुभ कर्म करने पड़ते हैं तब जाके मनुष्य का जन्म मिलता है अब इतना अच्छा मनुष्य का जन्म मिला इतने अच्छी सुविधाएं मिली इतने अच्छे माता पिता मिले अच्छा परिवार मिला और अच्छी विद्या मिल गई वेदों का संसर्ग मिल गया ऋषियों की भाष्यओं को मिल गए और कहीं पढ़ाने वाले भी मिल गए इतनी अच्छी सुविधाएँ मिल गई अब इसका लाभ उठाओ ये लड़ाई झगड़े छोड़ो स्वार्थ की बातें छोड़ो वैराग्य को प्राप्त करो और वेद के अनुसार आचरण करो अष्टांग योग का पालन करो मन इंद्रियों पर संयम रखो मान सम्मान की चिंता मत करो सत्य को स्वीकार करो न्याय से आचरण करो नहीं करेंगे तो ईश्वर दंड देने वाला बैठा ही वो छोड़ेगा नहीं तो ईश्वर का दंड याद रखें और संसार का इस तरह से चिंतन करें भोक्ता में और भोग्य में दोनों में दोष देखें फिर हमारा रास्ता खुल जाएगा फिर आप सुख लेना बंद कर देंगे जब आप सुख लेना बंद कर देंगे तो आप दुनिया की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से जिएंगे जिनको संसार की चीज़ों में राग है उनको वस्तु तो मिल जाए तो भी दुखी ना मिले तो भी दुखी वो हर हालत में दुखी रहते एक व्यक्ति ने अपना हिसाब किताब लगाया साल का भाई इस साल क्या कमाया आजकल तो अकाउंट इकतीस मार्च पर क्लोज होते हैं ना क्यों जी विकास जी इकत्तीस मार्च को क्लोजिंग होती है ना पहले लोग दिवाली पर करते थे अब सरकार का कानून हो गया इकत्तीस मार्च पर क्लोज करो तो उसने इकतीस मार्च पर हिसाब लगाया वो बेचारा उदास हो गया थोड़ी देर में उसका दोस्त आया कहने लगा भाई सेठ जी उदास क्यों हैं कहने लगा यार क्या बताऊं घाटा हो गया इस बार बिजनेस में अरे सेठ जी घाटा कैसे हो गया इतना अच्छा धंधा चलता था आपका तो इतना माल बिकता था खूब प्रॉफिट हो रहा था फिर लॉस कैसे हुआ उसने बाद पिछले साल मैंने जो टारगेट बनाया था दस लाख रुपये प्रॉफिट कमाने की योजना थी मेरी लक्ष्य था दस लाख कमाना इस बार और आज हिसाब किया तो सात लाख की प्रॉफिट हुआ तीन लाख का नुकसान हुआ कि नहीं है तीन लाख का नुकसान हुआ या नहीं अब बताओ ऐसा आदमी कभी खुश रह सकता है सात लाख कमा के भी दुखी है ऐसे आदमी को अगर दस लाख भी पूरा मिलता प्रॉफिट तब भी दुखी रहता फिर क्यों दुखी रहता फिर सोचता बारह नहीं मिला दस ही हुआ हाँ फिर वो दस पे पूरा सोचा पूरा कंप्लीट हो गया तब भी वो दुखी रहेगा और कल्पना करो दस का बारह मिल जाए तब भी दुखी रहेगा तभी चा बढ़ जाएगी वो कहेगा बारह ही हुआ चौथा मिलता तो अच्छा होता ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता और जो इस तरह से सोचता है दस लाख का लक्ष्य था सात लाख कमाया वो सात लाख को देखता है अरे सात लाख तो मिला मस्त रहो खुश रहो वो तीन लाख को नहीं देखता वो सात लाख को देखता है प्रॉफिट हुआ मजा करो मस्त रहो खुश रहो मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात। वो आदमी खुश रहता है साथ मिला तो सात की खुशी मनाएगा और पांच मिला तो वो पांच की खुशी मनाएगा क्योंकि पांच तो मिला है अगर दो ही मिलता उससे तो अच्छे हैं ना आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं सोचने का ढंग बदलिए सोचने का तरीका सीखिए दर्शन वेद उपनिषद हमको सोचने का ढंग सिखाते जैसा मिला उतने में खुश रहो अब कैसे खुश रहें 10 सोचा था 10 मिला तो ठीक है 10 सोचा था सात मिला तो भी ठीक है तीन नहीं मिला कोई बात नहीं उसको मत देखो। जो मिला उसको देखो। पाँच मिला तो पाँच में खुश रहो पाँच तो कमाया एक ने कहा जी दो लाख प्रॉफिट हो तो मैंने कहा दो को दे दो में खुशी मनाओ दो तो मिला बोला अगर जीरो जीरो के रहे कुछ भी नहीं कमाया तो मैंने कहा तब भी शुक्र बनाओ कि घाटा नहीं हुआ <laughs> तब भी शुक्र बनाओ कि पल्ले से नहीं गया जीरो जीरो, जीरो पे खड़े हैं तब भी खुश रहो बोले अच्छा तीन लाख का घटा हो जाता तब मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ कि दस लाख का लॉस नहीं हुआ तीन में जान छूटी सस्ते में जान छूटी तब ऐसे सोचो बताओ ऐसा आपकी कैसे दुखी हो जाएगा वो हर हालत में खुश रहेगा घटा हो तो भी खुश है जीरो जीरो हो तो भी खुश है और चार रुपये कमा लिए तो भी खुश है ये है सोचने का टाइम इस तरह से जीना चाहिए ठीक है धीरेन्द्र भाई समझ में आ गया <laughs> चलिए समय समाप्ति की ओर ये पाठ भी पूरा हो गया बोलिए तो है।, है दो बार आया दूसरी बार ये अध्याय समाप्ति की सूचना है ये सूचना है कि अध्याय पूरा हो गया वहाँ छह अध्याय हैं। है संख्य दर्शन हर एक अध्याय में ऐसा ही होता है जो अंतिम सूत्र होता है उसके अंतिम शब्दों को दो बार रिपीट करते हैं एक इन्फॉर्मेशन है कि अध्याय पूरा हो गया और यहाँ तो पुस्तक भी पूरी हो गई अंतिम सूत्र तो इसके दोनों मतलब है कि अध्याय भी पूरा हो गया पाठ भी पूरा हो गया और शास्त्र भी पूरा हो गया सब पूरा हो गया बस अंतिम लक्ष्य है जो भी कारण हो बंधन का उसका नाश करो